आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे 90.4 कुमारी आज के शो में हमारे साथ हैं एम एन विश्वनाथन जो बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं और पेशे से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है क्योंकि जब भी हम लोग खेल की बात करते हैं कोच की बात करते हैं तो उसमें अहम रोल होता है इनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मानसिकता के ऊपर तो जितना हमारा मनोबल अच्छा होगा उतना ही हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं तो हमारा मनोबल को बनाए रखने के लिए कोच की जरूरत होती है या फिर टीचर की जरूरत होती है तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है इस काम को पूरा करते हैं तो आप सभी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एम एन विश्वनाथन तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में धन्यवाद रमेश जी आ, सबको शुभकामनाएं मैं विश्वनाथ बेंगलोर से एमएस जी में पे बताया आपको आ, मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूं और बेंगलोर में काम करता हूँ दूसरी जगह से मैं एथलेट्स को मदद कर रहा हूं। वो आपको जाना जाना चाहिए वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है साइकोलॉजी मतलब साइक मतलब दिमाग मन और दिमाग और लॉजी इसका स्टडी है इस्पोर्ट्स से दिमाग में क्या इफेक्ट होता है और दिमाग और स्पोर्ट्स का फलितंश हो रिजल्ट में फिर से दिमाग को क्या इफेक्ट होता है ये दोनों तरफ से होता है ये स्टडी के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोलता है ये सौ साल का फील्ड है और भारत में अभी अ, अ, अ, इस, अभी अभी इसका इफेक्ट ज़्यादा मालूम हो रहा है और उसको इसका इस्तेमाल कर रहा है और हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज में पूरा दुनिया में इसका फायदा उठा रहा है इसके वास्ते और गोल्ड भी ज़्यादा वो जीत रहे हैं तो इधर भी इसका पॉपुलरिटी आगे बढ़ बढ़ना हमारे कोशिश कर रहा है विश्वनाथन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये बहुत समय से जो है इसका प्रचलन जो है विदेश में हो रहा है और अभी भारत में जो है इसके प्रति जागरूकता आई है और सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं ये आपका कहना था और मैं एक बात बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं से हमारे साथ विश्वनाथन जी बेंगलुर से जुड़े हुए हैं तो इसीलिए उनका हिंदी उतना आपको शायद लगेगा कि क्या बोल रहे हैं लेकिन उनकी भावनाओं को समझ के हम लोग कार्यक्रम सुनेंगे और का, उनका एक्सपीरियंस है बहुत ही लंबा समय का एक्सपीरियंस है मैं चाहूँगा कि विश्वनाथन जी आप अपने बारे में बताइए आप इस फील्ड में कैसे जुड़े कितने समय से जुड़े और कौन कौन से इवेंट कौन कौन से इवेंट मैनेजमेंट आपने किए हैं उसके बारे में बताइए मैं पहले मैं मैं मेरा उम्र से छोटा उम्र क्रिकेटर हूँ फर्स्ट डिविजन क्रिकेटर हूँ और मेरा बेटे भी वो टेबल टेनिस प्लेयर वो नेशनल लेवल राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे खेला और इ, इंडियन टीम को थोड़ा से मिस हुआ और उस समय मैं देखा कि आ, मैंने मैं ही खेलने के समय भी मैं भी वो मैं बेटे को देखने मैं भी, मैं भी मैं क्या देखा किसी होता है वो क्रीड क्रीडों मैदान पर नहीं तो बाहर भी और फैमिली में किसी वो सब दिमाग को इफेक्ट होता है इसके वास्ते वो, वो क्रीड़ा क्रीड़ापटुओं के लिए प्लेयर्स के लिए एथलीट्स के लिए वो कौन भी नहीं होता सब उनके पास रिजल्ट मांगता है रिजल्ट दो विन हो जाओ जीतो, हार जीतो हारना मत और इसका उसका, उसका उसमें क्या परेशान होता है उसको कौन भी नहीं समझता वो मैं काउंसिलिंग को सभी करने के बाद मैं सोचा क्यों स्पोर्ट्स क्रीड़ा उनको क्यों मदद में करे इसके बाद मैं बहुत सारी कोशिश किया स्पोर्ट्स साइकालोजी का उसका डिग्री भी है, है मेरे पास इसके बाद मैं बहुत सारी कोशिश सा, स्पोर्ट्समैन से साथ काम कर रहा हूँ बेंगलुरु में बहुत बार भी मैं हम कोशिश कर रहा हूँ मेरा मतलब दूर तक चले ऐसा है और इसका ज़रूरत बहुत है स्पोर्ट्स के लिए हमारा मैं कितना स्पोर्ट्समैन से इंटरव्यू किया उसके साथ बातचीत किया और बोलता है बाहर जाने के समय में इंटरनेशनल इवेंट्स में वो अलग देश कंट्री होता है और अलग अलग मौसम और अलग ये खाना और अलग ज लोग अलग भाषा होता है इसके समय उनके साथ कोई नहीं होए तो उसका माइंड में बहुत प्रेजर होता है वो थोड़ा इंसिडेंट होए तो उधर कौन भी नहीं रहता उसका साथ क्या करना वो, वो सपोर्ट करने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना कौन भी नहीं होता हमारा देश में एक वन बैड लक इज दैट ओ पर्सनल कोच नो कोच को भी नहीं भेजता हर एक एथलेट को पर्सनल कोच नहीं होता वो कॉमन कोच होता है और पर्सनल कोच नहीं हो तो बाहर बाहर समय में वो प्रेशर को नहीं संभालना होता है आ, इसके वजह से एक बाहर दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज को दूसरा देश का टीम्स में कोचेस भी होता है और माइंड कोचेस भी होता है दोनों साथ जोड़ के साथ मिलके वो काम करता है इसके वास्ते वो प्लेयर को सिर्फ जाके वो उसका काम करना वो बाहर का पूरा तकलीफ परेशान कुछ दूसरों लोगों को लेता है वो ऐसा वो मेडल जीत रहा है हमारा तो ये थोड़ा वैक्यूम है उसका इसका कुछ करना ही है हमारा तो सरकार भी इसका सीरियसली सोचना है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें विश्वनाथन जी आपने बताया कि जिस तरह से बाहर में लोग दो दो कोचेस एक एक प्लेयर के पीछे होते हैं एक स्पोर्ट्स के लिए कोच होता है दूसरा मानसिक रूप से उसको सशक्त बनाने के लिए उनके मन के ऊपर कोई दबाव ना हो इसके लिए भी एक कोच होता है जिसको साइकोलॉजिकल कोच कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जिसको कह तो इस तरह से वहाँ पर वो लोग लो इतने ज़्यादा मेडल्स इस वजह से ले रहे हैं और इंडिया में उन चीज़ों की कमी है यहाँ पर कोच सिंगल कोच भी बहुत मुश्किल से एक प्लेयर के साथ होता है वो आपने बताया और उसमें अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपने बताया कि यहाँ जो सिंगल कोच होता है पूरे टीम के लिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए प्लस एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए टीम के साथ में तो बहुत अच्छा काम हो सकता है और ये सरकार की तरफ से भी इसमें अवेयरनेस होना चाहिए ऐसा आपका भाव था अगर सरकार इसके ऊपर जागरूकता लाती है तो इस तरह के दो दो कोच अगर मिल जाते हैं स्टूडेंट को प्लेयर को तो काफ़ी अच्छी तरह से वो लोग अपने खेल को खेल पाएंगे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं ये आपका भावना था आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा अभी खेल की जब बात हम लोग करते हैं तो एक अच्छे खिलाड़ी की मानसिकता किस तरह की होनी चाहिए वो आपके हिसाब से बताइए सिर्फ खेल नहीं हर एक क्षेत्र में वो नकारात्मक चिंतन और हर एक परफॉर्मेंस को कम करता है किसी क्षेत्र में आप सोचो वो के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दूसरों क्षेत्र में हमारा जीवन में पूरा सा अप्लाई कर सकता है और नकारात्मक चिंतन बहुत वो परफॉर्मेंस को नीचे ले गिर जाता है इससे वो नकारात्मक चिंतन क्या है वो घबराहट और, और नेगेटिव नकारात्मक चिंतन मेरे मेरे नहीं होगा और ये का ये चैलेंज बहुत मुश्किल है नहीं होगा ऐसा सोचता है लोग इस समय वो स्पोर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट का काम है उसका वो नकारात्मक से सकारात्मक करना इसका पॉजिटिव करना और उस वो खेल इवेंट्स के समय में कॉम्पिटिशन के समय में ऐसा घबराहट आए तो और नकारात्मक चिंतन आए तो कैसा इसको बदलना कैसा पॉजिटिव करना और ऐसा चिंतन से टेंशन हो जाएगा शरीर में या मन में भी टेंशन टेंशन होए तो और बॉडी शरीर को टाइट होता है और स्वेटिंग पसीना और सभी और, और शिवरिंग ये सभी होता है इसके वजह से परफॉर्मेंस ठीक नहीं आता इस समय जाने के पहले ही पटू के क्रीड़ा एथलीट ठीक तरीके से ठीक दिमाग से रिलैक्स स्टेट से जाना रिलैक्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कॉन्फिडेंट ऐसा सोच के अंदर जाना कहने समय में और ऐसा नहीं गए तो टेंशन में प्रेशर में गए तो उसको परफॉर्मेंस नहीं आएगा और इसका इसका इस काम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का या कोच का बड़ा होगा इस, इसका हाथ ज्यादा होगा इसका कैसा है एक, एक प्लेयर जाने के पहले और इसका दिमाग में कैसे सोचना कैसा ठीक तरीके सोचना कैसा उसको तैयार करना एक कोच नहीं तो माइंड कोच का जिम्मेदार होता है इसका बहुत ऐसा करने में बहुत सारी टेक्निक्स है आ, वो स्पोर्ट्स जिसने वो प्लेयर्स को सीखता है वो ब्रीदिंग इससे ज्यादा ब्रीदिंग बहुत बहुत का काम ज़्यादा आएगा इसका आ, ब्रीदिंग का आ, हाथ ज़्यादा है इसमें वो ब्रीदिंग रैपिड होता है तब डीप ब्रीदिंग किया तो उसको टेंशन कम हो जाता है एंग्जाइटी कम हो जाए प्री कम्पटेटिव एंग्जाइटी कम हो जाता है घबराहट कम होता है, ब्रीदिंग आ, है, है वो ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सर्वे सभी ऐसा सीखता है ब्रीदिंग टेक्निक्स और रिलैक्सेशन टेक्निक्स और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कैसा कल्पना करना रहा हूँ परिकल्पना करना इवेंट के पहले ही वो कैसा उसका परफॉर्मेंस ठीक आना चाहिए इसको पहले ही कल्पना करना इस दूसरा इवेंट में वो क्या क्या है उसके स्टेडियम कैसा है इसे हम ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ पहले ही वो पिक्चर जैसे देखना और जीतने भी देखना और आ, आ, म, म, प्रेक्षक लोग का तालियों क्यों भी सुनना सुनना पहले ऐसा सुने तो ऐसा देखे तो परफॉर्मेंस ऐसा ही आ जाएगा और अभी इस हम राजयोग मेडिटेशन का सेंटर में कॉन्फ्रेंस मेडिटेशन के ऊपर चल रहा है इसका ये मेडिटेशन बहुत बहुत फायदा है स्पोर्ट्स के लिए और दूसरा क्षेत्र में भी है स्पोर्ट्स में बहुत फ़ायदा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ज़्यादा होता है आत्मविश्वास सेल्फ एस्टीम और हमारा आंतरिक में क्या है किसना कितना पावर है और बाहर आ जाता है सब मेडिटेशन से और मेडिटेशन से बहुत सारी फ़ायदा है और अभी तक की क्रीड़ा लोग क्या सोच रहा था मेडिटेशन हमारा हमारे लेनी हमारा क्रीडा लो, लोग है वो ज़ोर से शरीर से करना सभी और मेडिटेशन में क्या होगा हम आसान्यासी लोग नहीं हैं हम बुरा लोग नहीं हैं इसमें क्या फ़ायदा अभी इसका मन का सोच को बदलना बदलने का जरूरत है क्योंकि ये सभी का है और क्रीड़ापटो को तो इसका आंतरिक में क्या भगवान ने पावर दिया है इसको एक्सप्लोर कर सकता है मेडिटेशन से उसको उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य वही है बहुत सारी क्रिकेटर्स एथलीट्स लोग इधर आया आ चुके हैं वो सभी को ऐसा ऐसा बोल दिया तीन दिन से वही बोल रहा है सब लोग एक्सपर्ट्स इधर कौन आया है और एथलीट्स को इस इस, इस मैसेज से बहुत कॉन्फिडेंट और इसको मान, मान लिया हम समझते हैं आगे आगे आ, सभी एथलीट ने इसको फायदा उठा के भारत और भारत को मेडल जाना जीतना है आ, हमारा सब आशा है बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक प्लेयर को एक खिलाड़ू को किस तरह से जो है आ, उनकी मानसिकता होनी चाहिए उसके ऊपर आपने बताया कि सबसे पहली बात आपने बताया इम्पोर्टेंट वो था कि आ, हर खिलाड़ी को जो है नेगेटिव से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए उसका हमेशा जो है एम मानसिकता उसकी पॉजिटिव हो रिलैक्स माइंड हो के वो मैदान पे जाए तब वो जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है और आगे आपने बताया कि जिस तरह से जो मेडिटेशन टेक्निक या रिलैक्सेशन टेक्निक ये सारे जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये सारी चीज़ों को हम लोग अलग करते थे लेकिन आज उसके प्रति लोगों का अवेयरनेस हुआ है प्लेयर भी इन सभी चीज़ों को जान रहे हैं और ये उनके जीवन में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेडिटेशन या रिलैक्सेशन या ब्रीथिंग टेक्निक्स ये सारे ही उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसी से जो है उनके अच्छे परफॉर्मेंस करने के नतीजे सामने आ सकते हैं और बहुत सारे गोल्ड मेडल जो है भारत में और भी आ सकते हैं अगर हम लोग मेडिटेशन के टेक्निक्स को और अपनी फिजिकल हमारा एनर्जी दोनों को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं ये आपका भाव था तो चलिए बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने जो बातें जो बेसिक नॉलेज था इसके बारे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में वो आपने बताया और मैं कहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हमारे सभी लिसनर्स को जरूर दें आप सभी काम में माइंड का पात्र और रोल बहुत ज़्यादा होता है केल बोले तो शारीरिक केल नहीं है इसका मन का हाथ बहुत है हाइस्ट लेवल में मन का एटी होता है और शरीर का सिर्फ 20 परसेंट होता है क्योंकि सब ऐसा फिट और परफेक्ट खिलाड़ी उधर रहता है मन में कौन सा कौन फिट होता है और टफ होता है और पॉजिटिव थिंक करता है ऑप्टिमिस्टिक होता है वो जीतता है सो so, मन का ये माइंड माइंड को आप आपने निग्लेक्ट मत करें इसको भी ऊपर तो आप खयाल रखना और हार में कुछ सीखना और फिर टेक्निक्स में कोई गलत हो जाए आप सीखता है और आप सोचने में भी गलत हो रहा है क्या इसमें भी सीखना आप सोचना अब आप आपसे आप वो ऐसा अवेयरनेस शुरू करें आप लोग दिमाग को मन को नेग्लेक्ट मत ना करें ये मैसेज मेरा है, है बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथन जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हमें एक प्लेयर होने के नाते जो है पूरी तरह से जैसे हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं बॉडी पे वर्कआउट करते हैं फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं वैसे ही मन के ऊपर भी हमको वर्कआउट करना पड़ेगा हमारे थॉट्स के ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ेगा ये आपने बताया जैसे फिजिकल का भी जितना भी आप वर्कआउट करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट ट्वेंटी ही है अगर आप मन पे करते हैं तो एटी रिज़ल्ट आता है ये आपने बहुत ही अच्छी बात जो है सीक्रेट आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनाए हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो गुलामी बर्बादी के ये रास्ते व्यसनों की गुलामी युवा तुम छोड़ दो व्यसनों की गुलाम बड़ी जिम्मेवार साथी तुम्हारा है भगवान हिम्मत ना तुम हो साथी तुम्हारा है भगवान इंद्रिया तुम्हारी कर्मचारी तुम तो आत्मा हो स्वामी युवा तुम छोड़ दो यस नो की गुलामी इहु। इहु। इहु। शिव पिता से पालो सब शक्तियाँ शिव पिता को याद करो उनसे पालो सब शक्तियाँ सज लो फिर सदगुणों से कोई रहेगी न खामी जसनों की गुलामी